पेंडिक्स वन दोनों तीनों चारों दसों बीसों तीसों दसियों बीसियों पचासों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों महीनों हो गए बरसों बीत गए उसके घरवालों ने घंटों बाद पुलिस को सूचना दी ढेरों फल देखो हमें किलो अनाज चाहिए उसने टोकरियों फल लाए पेज नंबर थर्टी वह तीन घंटे के बाद पहुंच आएगा मुझे संदेह है कि चार महीने के बाद क्या किया जाएगा